कुछ दिनों बाद तेरह नवंबर अठारह को श्री काली पूजा के बाद राम मलोमोहन और गोपाल मित्र ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया अठारह में एक दिन ग्रीष्मकाल में राम और मलोमोहन कमल कुटीर में केशव के साथ साक्षात्कार करने आए थे उनकी यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि केशव बाबू की श्री रामकृष्ण के संबंध में क्या राय है उन्होंने केशव बाबू से जब यह प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया दक्षिणेश्वर के परमहंस साधारण व्यक्ति नहीं हैं इस समय पृथ्वी पर भर में इतना महान व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है वे इतने सुंदर इतने असाधारण व्यक्ति हैं कि उन्हें बड़ी सावधानी के साथ रखना चाहिए देखभाल न करने पर उनका शरीर अधिक दिन नहीं टिककेगा इस प्रकार की सुंदर मूल्यवान वस्तु को कांच की अलमारी में रखना चाहिए इसके कुछ दिनों बाद अठारह ईस्वी के माघोत्सव के समय पर जनवरी के महीने में केशव श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर में गए थे उस समय वहां पर राम मनोमोहन जयगोपाल सेन आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित थे 15 जुलाई अठारह ईस्वी को केशव फिर श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर से स्टीमर में ले आए अठारह ईस्वी के नवंबर मास में मनोमोहन के मकान पर जिस समय श्री रामकृष्ण का शुभागमन तथा उत्सव हुआ था उस समय भी आमंत्रित होकर केशव उत्सव में सम्मिलित हुए थे श्री तैलोक के आदि ने भजन गाया था अठारह ईस्वी के दिसंबर मास में श्री रामकृष्ण आमंत्रित होकर राजेंद्र मित्र के मकान पर गए थे श्री केशव भी गए यह मकान ठनठनिया के बेचू चटर्जी स्ट्रीट में है। राजेंद्र थे राम तथा मनोमोहन के मौसा राम मनोमोहन ब्राह्म भक्त राजमोहन तथा राजेंद्र ने केशव को समाचार देकर निमंत्रित किया था केशव को जिस समय समाचार दिया गया उस समय वे भाई अघोरनाथ के श्लोक में असौच अवस्था में थे प्रचारक भाई अघोर ने 8 दिसंबर बृहस्पतिवार को लखनऊ शहर में देह त्याग किया था सभी ने अनुमान किया कि केशव न आ सकेंगे समाचार पाकर केशव बोले यह कैसे परमहंस महाशय आएंगे और मैं ना आऊ अवश्य आऊँगा सोच में हूँ इसलिए मैं अलग स्थान पर बैठकर कर खाऊंगा मनोमोहन की माता परम भक्तिमती श्यामा देवी ने श्री रामकृष्ण को भोजन परोसा था राम भोजन के समय पास खड़े थे जिस दिन राजेंद्र के घर पर श्री रामकृष्ण ने शुभागमन किया उस दिन तीसरे पहर सुरेंद्र ने उन्हें चीना बाजार में ले जाकर उनका फोटो उतरवाया था श्री रामकृष्ण खड़े खड़े समाधिमग्न थे उत्सव के दिन महेंद्र गोस्वामी ने भागवत की कथा की जनवरी अठारह सौ बयासी ईस्वी के उपलक्ष्य में शिमुलिया ब्राह्मण समाज के उत्सव में ज्ञान चौधरी के मकान पर श्री रामकृष्ण और केशव आमंत्रित होकर उपस्थित थे आंगन में कीर्तन हुआ इसी स्थान में श्री रामकृष्ण ने पहले पहल नरेंद्र का गाना सुना और उन्हें दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा तेईस फरवरी 1882 ई. बयासी बृहस्पतिवार को केशव ने दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण का फिर से दर्शन किया उनके साथ थे अमेरिकन पादरी जोसेफ कुक तथा कुमारी पिगाटा भक्तों के साथ केसों ने ने कृष्ण कृष्ण को स्टीमर में कुक साहब की स्थिति देखी थी उस समय सीन नगेंद्र उसी जहाज में उपस्थित थे उनके मुख से समस्त वार्ता सुन दस पंद्रह दिन के अंदर मास्टर ने दक्षिणेश्वर में श्री राम का प्रथम दर्शन किया तीन मास बाद अप्रैल मास में श्री रामकृष्ण कमल कुटीर में केशव को देखने आए उसी का थोड़ा सा विवरण निम्नलिखित परिच्छेद में दिया गया है श्री राम का केशव के प्रति स्नेह जगन माता के पास नारियल शक्कर की मन्नत आज कमल कुटीर की उसी बैठक घर में श्री राम भक्तों के साथ बैठे हैं दो अप्रैल अठारह सौ रविवार दिन के पाँच बजे का समय केशव भीतर के कमरे में थे उन्हें समाचार दिया गया कमीज पहनकर और चद्दर ओढ़कर उन्होंने आकर प्रणाम किया उनके भक्त मित्र कालीनाथ बसु रुग्ण हैं वे उन्हें देखने जा रहे हैं श्री कृष्ण आए हैं इसलिए केशव नहीं जा सके श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम्हें बहुत काम रहता है फिर अखबार में भी लिखना पड़ता है वहां दक्षिणेश्वर जाने का अवसर नहीं रहता इसलिए मैं ही तुम्हें देखने आ गया हूं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है यह जानकर नारियल शक्कर की मन्नत मानी थी माँ से कहा माँ यदि केशव को कुछ हो जाए तो फिर कलकत्ता जाकर किसके साथ बात करूँगा श्री प्रताप आदि ब्राह्मण भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं पास ही मास्टर को बैठे देख वे केशव से कहते हैं वे वहाँ पर दक्षिणेश्वर में क्यों नहीं जाते हैं पूछो तो इतना ये कहते हैं कि स्त्री बच्चों पर मन नहीं है एक मास से कुछ अधिक समय हुआ मास्टर श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं बाद में जाने में कुछ दिनों का विलंब हुआ इसीलिए श्री रामकृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं उन्होंने कह दिया था आने में देरी होने पर मुझे पत्र देना ब्रह्म भक्तगण श्री सामाध्यायी को दिखाकर श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं आप विद्वान हैं वेद शास्त्रादि का आपने अच्छा अध्ययन किया है श्री रामकृष्ण कह रहे हैं हाँ इनकी आँखों में से इनका भीतरी भाग दिखाई दे रहा है ठीक जैसे खिड़की की कांच में से घर के भीतर की चीजें दिखाई देती है श्री त्रैलोक के गाना गा रहे हैं गाना हो रहा है इतने में ही संध्या का दिया जलाया गया गाना सुनते सुनते श्री राम कृष्ण एकाएक खड़े हो गए और माँ का नाम लेते लेते समाधिमग्न हो गए कुछ स्वस्थ होकर स्वयं ही नृत्य करते करते गाना गाने लगे जिसका आशय इस प्रकार है मैं सुरापान नहीं करता जयकाली कहता हुआ सुधा का पान करता हूँ वह सुधा मुझे इतना मतवाला बना देती है कि लोग मुझे नशाखोर कहते हैं गुरु जी का दिया हुआ गुड़ लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला मिलाकर ज्ञान रूपी कलार उससे शराब बनाता है और मेरा मत मन उसे मूल मंत्र रूपी बोतल में से पीता है पीने के पहले तारा कहकर मैं उसे शुद्ध कर लेता हूँ राम प्रसाद कहता है कि ऐसे शराब पीने पर धर्म अर्थादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है श्री को श्री रामकृष्ण पुल नेत्रों से देख रहे हैं मानो अपने निजी हैं और मानो भयभीत हो रहे हैं कि कहीं केशव किसी दूसरे के अर्थात संसार के न बन जाएं। उनकी ओर ताकते हुए श्री राम कृष्ण ने फिर गाना प्रारंभ किया जिसका भावार्थ इस प्रकार का है बात करने से भी डरती हूँ न करने से भी डरती हूँ हे राधे मन में संदेह होता है कि कहीं तुम जैसी निधि को गंवा न बैठों हम तुम्हें वह मंत्र बतलाती हैं जिससे हम विपत्ति से पार हो गई हैं और जो लोगों को भी विपत्ति से पार कर देता है अब तुम्हारी जैसी इच्छा अर्थात सब कुछ छोड़ भगवान को पुकारो वे ही सत्य हैं और सब अनित्य हैं उन्हें प्राप्त किए बिना कुछ भी न होगा यही महामंत्र है फिर बैठकर कर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं उनके लिए जलपान की तैयारी हो रही है हाल के एक कोने में एक ब्रह्म भक्त पियानो बजा रहे हैं श्री राम कृष्ण प्रसन्न वदन हो बालक की तरफ पियानो के पास खड़े होकर देख रहे हैं थोड़ी देर बाद उन्हें अंतपुर में ले जाया गया वहाँ वे जलपान करेंगे और महिलाएं उन्हें प्रणाम करेंगी श्री राम कृष्ण का जलपान समाप्त हुआ अब वे गाड़ी में बैठे ब्राह्म भक्तगण सभी गाड़ी के पास खड़े हैं कमल कुटीर से गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चली